मनुष्य जाति के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान प्रयोग है जितने व्यक्ति विपस्ना से बुद्धत्व को उपलब्ध हुए उतनी किसी और विधि से कभी नहीं अपूर्व है विपस्ना शब्द का अर्थ होता है देखना लौट कर देखना बुद्ध कहते थे इि पश्चि आओ और देखो बुद्ध किसी धारणा का आग्रह नहीं रखते बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए ईश्वर को को मानना मानना आत्मा को मानना मानना न न आत्मा आवश्यक नहीं बुद्ध का धर्म अकेला धर्म अकेला है इस पृथ्वी पर जिसमें मान्यता पूर्वाग्रह विश्वास इत्यादि की कोई भी आवश्यकता नहीं है बुद्ध का धर्म अकेला वैज्ञानिक धर्म है बुद्ध कहते आओ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 आरोपित ना करो बस शांत बैठकर श्वास को देखते रहो देखते देखते ही श्वास और शांत हो जाती क्योंकि देखने में ही शांति है और बिना चुने देखने में बड़ी शांति अपने करने का कोई प्रश्न ही ना रहा जैसा है ठीक है जैसा है शुभ है जो भी गुजर रहा है आंख के सामने से हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं तो उद्दन होने का कोई सवाल नहीं आसक्त होने की कोई बात नहीं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 यही विपसना का अर्थ है क्या होगा इस इस देखने देखने से से अपूर्व होता है इसके देखते देखते ही चित्त के सारे रोग हो जाते इसके देखते देखते ही मैं देह नहीं हूँ इसकी प्रत्यक्ष प्रती हो जाती इसके देखते देखते ही मैं मन नहीं हूँ इसका स्पष्ट अनुभव हो जाता है और अंतिम अनुभव होता है कि मैं श्वास भी नहीं फिर मैं कौन फिर उसका कोई उत्तर तुम देना पाओगे जान तो लोगे मगर गूंगे का गुण हो जाए पहचान तो लोगे कि मैं कौन मगर अब, बोलना अब, अब बोल ना पाओगे अब अबोल हो जाएगा अब मौन हो जाओगे गुनगुनाओगे भीतर भीतर मीठा मीठा स्वाद लोगे नाचोगे मस्त होकर बासुरी बजाओगे पर अब कहना पाओगे अब विपसना के सूत्र को पकड़ लो अब इसी सूत्र के सहारे चल पड़ो और विपसना की सुविधा यह है कि कहीं भी कर सकते हो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 और जितनी ज्यादा तुम्हारे जीवन में फैलती जाए उतने ही एक दिन तुम बुद्ध के इस अद्भुत आमंत्रण को समझोगे, यही पश्चिम को आओ और देख लो बुद्ध कहते हैं ईश्वर को मानना मत क्योंकि शास्त्र कहते हैं मानना तभी जब देख लो और दर्शन ही मुक्तिदायी है दर्शन तुम्हें परमात्मा के साथ एक कर देता है